श्री हरि कोप समन का वर्णन श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर भगवान ने शंभू के ब्रह्मांड का संस्थान दिखलाया था जिस प्रकार से पहले ब्रह्मांड जो जल की राशि में स्थित होता हुआ बड़ा था उसके मध्य में पद्म गर्भ की आभा वाले जगत के पति ब्रह्मा को जो ज्योति के रूप वाला प्रकाश के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए गत है और शरीरधारी को देखा था फिर ब्रह्मांड के अंतर्गत चार भुजाओं से समन्वित ज्योतियों से प्रकाशित कमल पर आसन वाले को देखा था और वहीं पर उन्होंने तीन भागों में स्थित बपू वाले ब्रह्मा को देखा था जो ऊर्ध्व मध्य और अंत भागों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप वाला था जिस रीति से वायु का ऊर्ध्व भाग उस समय में ब्रह्मत्त को प्राप्त हो गया था जो मध्य भाग था वह एक ही शरीर तीन भागों में बार बार हरि भगवान ने अपने गर्भ में इस संपूर्ण जगत को उसी भांत देखा था कदाचित वैष्णव अकाय अर्थात विष्णु का शरीर ब्रह्म काय में अर्थात ब्रह्मा के शरीर में लय हो जाता था किसी समय ब्रह्म वैष्णव में तथा वैष्णव काय लीन हो जाता है तात्पर्य यह कि कभी ब्रह्मा का शरीर विष्णु के शरीर में और शंभू के शरीर में विष्णु का शरीर लैकित प्राप्त हो जाया करता था शंभू का शरीर विष्णु के बपु में अथवा ब्रह्म का बपु शंभू के शरीर में लीनता को प्राप्त होता हुआ बार-बार एकता को प्राप्त होने वाला शंभू भगवान ने देखा था बाम की भिन्नता को अप्राप्त प्रथगत परमात्मा में गमन करते हुए अर्थात लीनता को प्राप्त होते हुए उसकी बप्पू को स्वयं देखा था शंभू ने उसके मध्य में जल में वितत अर्थात विस्तृत पृथ्वी को देखा था जो महान पर्वतों के संघातों से विरल है फिर उन्होंने आदि से स्वर्ग की रचना करते हुए ब्रह्मा जी को देखा था तथा अपने आप को प्रथक भूत और गरुण पर आसन वाले विष्णु को देखा था वहां पर ही प्रजापति दक्ष को और उसी भांति अपने गणों को मरि प्रेष और दसों को वेरणी को सती संध्या रति बसंत के सहित श्रृंगार हावों को भावों को मारों को ऋषियों को देवों को गरुण गणों को मेघों को चंद्र सूर्य वृक्ष गण बल्ली और त्रण शुद्ध उद्यादर यक्ष राक्षस और किन्नरों को देखा था मनुष्यों को भजंगों को ग्राहिय मत्स्य कक्षप उल्का निर्घात कीटकों को क्रमी कीट पतंगों को देखा था वहां पर किसी वनिता को देखा था जो द्वंद भाव को कर रही थी किसी को उत्पन्न उत्पत्ति को प्राप्त होते हुए विपदग्रस्त को देखा था कुछ लोगों को हास विलास करते हुए और कुछ को विलाप करते हुए तथा कुछ दौड़ लगाते हुए को परमेश्वर ने देखा तथा जो कि शंभू की ओर ही भाग रहे थे कुछ लोग दिव्य अलंकारों से युक्त थे कुछ माला और चंदन से चर्चित हुए थे कुछ लोग विक्षा करते थे और कुछ पुनः शंभू के साथ खेलते थे कुछ लोग स्तुति कर रहे थे कुछ लोग शंभू की प्रार्थना कर रहे थे विष्णु और ब्रह्मा का स्तुवन करने वाले थे उनके द्वारा मुनि और तपस्वी गण भी देखे गए थे कुछ लोग नदी के तट पर तपोवन में तपस्या करते हुए देखे गए थे कुछ लोग स्वाध्याय तथा वेदों में रत देखे गए थे और कुछ पढ़ाते हुए देखे गए थे वहां पर ही सागर नदियां और देव सरोवर देखे गए वहीं पर यह पर्वत स्थित है ऐसा स्वयं सम्भू के द्वारा देखा गया था यह महालक्ष्मी के रूप से भगवान श्री को पर्याप्त रूप से मोहित किया करते हैं सती के स्वरूप वाली उसी भात आत्मा को अर्थात अपने आप को मोहित करते हुई को भगवान शंकर ने देखा था वे स्वयं सती के साथ मेरू पर्वत कैलाश में रमण करते थे तथा मंदिर में देवविपिन में जो श्रृंगार रस से था वह देवी सती के रूप का परित्याग करके हिमवान की सुता होकर समुत्पन्न हुई थी जिस प्रकार से पुनः उसने उन सती को प्राप्त किया था और जैसे अंधक मारा गया था जैसे कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे जिस तरह से तारक नाम वाले का हनन किया गया था यह सब विस्तार पूर्वक भली भांति ब्रहवद ने देखा था जिस रीति से नरसिंह के स्वरूप धारण करने वाले के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारा गया था और जिस प्रकार से हिरण्याक्ष और कालनेमी नष्ट हुआ था तथा जैसे पहले किया हुआ दानवों के समुदाय के साथ विष्णु भगवान के द्वारा युद्ध हुआ था तथा जो जो भी वहां पर निहित हुए थे यह सभी भगवान हरि ने देखा था जगत के प्रपंच रूप ब्रह्मा आदि नक्षत्र ग्रह और मनुष्य सिद्ध विद्याधर आदि को अलग-अलग देखकर ईश्वर शंभू ने उन सब का संहार करके हुए माहेश्वर को देखा उन्होंने फिर संहार के अंत में कहा विष्णु महेश्वरी को देखा शून्य हो गया और यह संपूर्ण चर और अचरों से समन्वित जगत सून हो गया था। इस समय सून जगत में ब्रह्मा विष्णु के शरीर में संगमन करने वाले तथा सम्बोलिन होते हुए उसी के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने एक ही अव्यक्त रूप वाले विष्णु को देखा था और इन्होंने कुछ अन्य भी नहीं देखा जो उस समय विष्� विष्णु भगवान को देखा गया था परमात्मा में लय को प्राप्त भाषमान पर तत्व सनातन ज्योति के रूप वाले परम तत्व देखे गए थे इसके अनंतर ज्ञान से परिपूर्ण नित्य आनंद व ब्रह्म से पर, पर केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने के योग्य को देखा था और अन्य कुछ भी नहीं देखा था परमात्मा में उस जगत का एकत्व और पृथकत्व अपने शरीर के अंदर मार्ग में स्थित और संयम को देखा था प्रकाश रूप शांत नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे परमात्मा को देखा था कि ब्रह्मा एक ही पर है जो अद्वैत द्वैत से रहत है इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है कौन भगवान विष्णु है कौन ब्रह्मा है अथवा क्या यह जगत है शंभू के द्वारा परमात्मा का यह भेद ग्रहण नहीं किया गया इस प्रकार से देखते हुए उनके शरीर के सुंदर से बाहर माया आदि निर्गत हुए ब्रखवत ध्वज शिव में प्रवेश कर गए जनार्दन प्रभु ने अनन्य भाव और अलग दिखलाकर शंभू के लिए उनके शरीर से शीघ्र ही बाहर हो गए थे इसके उपरांत समाधि से परित्याग करने वाले चलित आत्मा से युक्त शिव कामन सती की ओर गया था जो शिव माया से मोहित हो गए थे थे जो फिर भगवान हरि ने डाक्षायणी के मनोवर और विकसित कमल के आकार वाले मुख को देखा था इसके आगे दक्ष मारीची आदि मुनियों को अपने गणों को कमल आसन पर ब्रह्मा आदि को और भगवान विष्णु को वहां पर देखकर भगवान शंकर अत्यंत विस्मित हो गए थे इसके अनंतर विस्मै में स्थित मंद मुस्कराहट से प्रफुल्लित मुख से संयुक्त ब्रखवत ध्वज महादेव से भगवान जनार्दन ने कहा था श्री भगवान बोले हे शंकर जो जो भी आपने एकत्व में और भिन्नता में देखा और आपने तीनों देवों को स्वरूप जान लिया है आपने अपने अंतर में प्रकृति पुरुष काल और माया को अच्छी तरह से जान लिया है हे महादेव वे फिर किस प्रकार वाले हैं ब्रह्म एक ही है और वह शांत नित्य परम महत है वह किस तरह से भिन्नता को प्राप्त हुआ और कैसे है यह आपने देख लिया है मारकंडे मुनि ने कहा इस रीति से भगवान ब्रखवत भज भगवान विष्णु के द्वारा पूजे गए थे हे दुजों में उत्तम श्री हरि ने हरि के लिए तत्व कहा था ईश्वर ने कहा एक शिव परम शांत अनंत अच्युत ब्रह्म है और उनसे अन्य ऐसा कुछ भी नहीं है उनसे अभिन्न संपूर्ण जगत हरी की कला आदि रूप से सृष्टि की रचना का हेतु होता है वह समस्त प्राणियों को प्रभव और निरंजन है हम सब उसके ही सदा अंश स्वरूप वाले हैं सृष्टि स्थिति पालन और संयमन संहार उसके द्वारा कथित वेद से तीनों रूप सोवित होते हैं ना तो मैं ना आप ना हिरण्य गर्भ, ना काल रूप ना प्रकृति और उसकी प्रेरणा करने के लिए समर्थ हैं यहाँ पर कुछ रूप के बिना भी उसका सत्वी है श्री भगवान ने कहा हे बृवध्वज यह तत्व आपने कहा और जान लिया है हम ब्रह्मा विष्णु और पिनाकी शिव उसके अंशभूति ही हैं इस कारण आपके द्वारा ब्रह्मवद के योग्य नहीं है यदि आपको एकता विदित है तो हे सम्भो ब्रह्मा विष्णु और पिनाकधारी शिव की होती है मारकंडे मुनि ने कहा अपरमित तेज के कारण करने वाले भगवान विष्णु के वचन सुनकर महादेव जी ने सबकी एक रूपता को देखकर ब्रह्मा का हनन नहीं किया भगवान विष्णु ने जित रीति से एकता को आदिष्ट किया था वह सब मैंने वह सब मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है